रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक भाग पंचानवे वाग गेंगत गलधि की समस्याओं के कारण गला फूलना के अत्यधिक प्रसार के कारण रामा ने सामुदायिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट प्रयोग किया इसके अंतर्गत कांगड़ा पहाड़ियों में रहने वाले एक लाख से अधिक लोगों द्वारा आयोडीन युक्त नमक खाने से इस बीमारी में भारी कमी आई इस शोधकारी ने राष्ट्रीय आयोडीन अभाव नियंत्रण कार्यक्रम की नींव रखी जिससे 30 करोड़ से ज्यादा लोगों का इस रोग से बचाव हुआ रामालिंगस्वामी ने गर्भवती महिलाओं के आहार में लौह तत्व की कमी को पूरा करने के लिए सफलतापूर्वक पूर्वक लौह पूरकों के उपयोग की शुरुआत की इस अकेले कदम से समूचे विश्व की महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार आया रामलिंग स्वामी ने एक नई और महत्वपूर्ण खोज की यकृत की एक बीमारी जो इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस के नाम से जानी जाती है विटामिन ए की कमी से रतोंडी होती है यह तज तो बहुत पहले से मालूम था रामलिंग स्वामी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विषय पर गंभीर अध्ययन किया और इसकी पुष्टि की उन्होंने माना पंद्रह में विटामिन ए की कमी से उनके बच्चों के रेटिना की छेद और शंकु कोशिकाओं को हुए नुकसान का अध्ययन किया आखिर भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना के समय अच्छे शिक्षकों की जोरदार तलाश हुई तभी रामलिंग स्वामी विकृति विज्ञान यानी पैथोलॉजी विभाग में प्राध्यापक के पद पर नियुक्त हुए जल्द ही वे विभाग प्रमुख बने और उन्होंने एक उच्च दर्जे का विकृति विज्ञान केंद्र स्थापित किया उन्होंने अनेक प्रतिभावान छात्रों को प्रेरित किया और इन छात्रों ने उनके नाम और शोहरत को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अपने कार्यकाल के दौरान रामलिंगा स्वामी ने भारत और पश्चिम के प्रमुख विकृति विज्ञानियों के बीच संवाद स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया इस सूची में विश्व के जाने माने विकृति विज्ञानी शामिल थे हार्वर्ड के डॉक्टर बेंजामिन कैसलमैन और डॉक्टर वाल्टर कुश्चर मोंटीफियोरे अस्पताल के डॉक्टर हाइंस पापर रॉयल फ्री अस्पताल की डॉक्टर शीला शल्ला और अन्य दिग्गज डॉक्टरों ने विकृति विज्ञान के विभिन्न पक्षों पर अग्रगामी व्याख्यान दिए बाद में रामलिंग स्वामी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक बने और इस काम को भी उन्होंने बखूबी आजाम दिया जिसके लिए उन्हें शिक्षक वर्ग एवं सरकार दोनों की शाबाशी मिली